पृथ्वी ग्रह एक का दसवा भाग प्रावार पृथ्वी का प्रावार क्षेत्र भूपटल परत से नीचे स्थित केंद्र की आधी दूरी तक स्थित होता है प्रावार क्षेत्र लगभग 2900 किलोमीटर मोटा होता है यह क्षेत्र ठोस चट्टानंद से बना होने के बाद भी उच्च शानता वाले तरल की भांति व्यवहार करता है पृथ्वी की अधिकतर ऊषमा प्रावार में केंद्रित होती है ये भाग पृथ्वी की स्थूलता का निर्माण करता हुआ पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का दो तिहाई हिस्सा रखता है वैज्ञानिकों ने प्रावार को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है ये दो क्षेत्र 480 सौ अस्सी किलोमीटर गहराई में स्थित अंतर्वर्ती संक्रमण क्षेत्र द्वारा विभक्त रहते हैं। इनमें से पहला निम्न प्रवर क्षेत्र अंतरवर्ती संक्रमण क्षेत्र के नीचे स्थित होता है मुख्यतः ठोस चट्टानों को रखने वाली भूपटल पर्त के विपरीत प्रवर पर्त तैरते रहने वाले प्लास्टिक जैसे उच्च शानदार वाले पदार्थों से बनी होती हैं, पिघले चट्टानों से लोह और मैग्नीशियम तत्वों से समृद्ध चट्टानों से बनी इस की तुलना उबलते महाकुंड से की जा सकती है वास्तव में प्रावर का तरल भाग लगातार गति करता रहता है तरल लावे से ऊपर की ओर चलने वाली धाराव द्वारा निर्मित अचर गोलक द्वारा प्रावार का ठंडा और गर्म भाग एक दूसरे से अलग होता है इन धाराओं के कारण ही महाद्वीपीय प्लेटें गति करती हैं और यह घटना महाद्वीपीय विसरण के नाम से जानी जाती है इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे प्रावार में ही हीरे और गार्नेट जैसे बहुमूल्य रत्न निर्मित होते हैं। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है जो करीब 150 किलोमीटर गहराई में उच्च दाब के कारण क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त करता है यह प्रक्रिया इसे सर्वाधिक ज्ञात कठोर पदार्थ बनाती है तीव्र गति से निकलते लावे से चट्टानों में जड़ा हीरा सतह पर आता है चट्टानों से हीरे को पृथक कर तराशने के बाद इसको चमकाकर आकर्षक और सुंदर बनाया जाता है यहाँ एक प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि हमने पृथ्वी के आंतरिक पर्तो के बारे में कैसे जाना इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सीधा है कि हम पृथ्वी को खोदकर उसके आंतरिक भाग में रोबोट भेजकर वहां के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह कहना जितना सरल है करना उतना ही कठिन सन उन्नीस में रूस के कोला प्रायद्वीप की सतह में किए गए विश्व के सबसे गहरे गड्ढे की गहराई बारह दशमलव तीन किलोमीटर थी किंतु यह पृथ्वी की गहराई के संदर्भ में एक से अधिक नहीं है अभी पृथ्वी की सतह से केंद्र तक का निन्यानवे प्रतिशत हिस्सा ही है इसलिए भू विज्ञानी क्षुद्र ग्रहों चट्टानरोम और भूकंपी तरंगों से प्राप्त आंकड़ों को एकत्र कर अप्रत्यक्ष विधि से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं भूकंपों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने यह अवलोकन किया कि गर्म पिघली चट्टानों से गुजरने पर भूकंपीय तरंगों की गति कम हो जाती है और ठोस ठंडे चट्टानों से गुजरने पर इन तरंगों की गति बढ़ जाती है भूकंप आने पर इससे मुक्त कंपन यानी भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। इन तरंगों को विभिन्न स्थानों पर समसूचित कर मापा जा सकता है चिकित्सा विज्ञान में शरीर के आंतरिक भाग का के द्वारा किए जाने वाले अवलोकन के समान भूकंप वैज्ञानिकों द्वारा भूकंपों के हजारों घटनाओं द्वारा उत्पन्न भूकंप तरंगों के समय को नाथ कर प्रावार के तापमान का त्रिआयामी चित्र बनाया गया इस प्रकार भूकंप से प्राप्त आंकड़ों के द्वारा भूवैज्ञानिकों ने प्रावार के आकार और गहराई का परीक्षण किया